डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता जी जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे <laughs> नहीं नहीं उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा <laughs> दोश किसमें नहीं होते यही कारण है कि हर आदमी दोशी अधिक दिख रहा है गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं स्थिती अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विशय है क्या यही भारत वर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था रवींद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया आर्य और द्रविड़ हिंदू और मुसलमान यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासागर क्या सूख ही गया मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता हमारे महान मनीशियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये सही है के इन दिनों कुछ ऐसा माहोल बना है के इमानदारी से मेहनत करके जीवी का चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रम जीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल-फूल रहे हैं ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती हुआ यह है कि इस देश के कोटि-कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता <laughs> प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है आज एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता कानून को दिया जा सकता है यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरु हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है अब भी सेवा ईमानदारी सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं वे दबवश गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है महिलाओं का सम्मान करता है झूठ और चोरी को गलत समझता है दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्धघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है बुराई में रस लेना बुरी बात है अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है सदियों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ये क्या धीरे-धीरे गाड़ी का टाइम हो रहा दे है गाड़ी निकल जाएगी दे रहा हूं भाई साहब दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं ये लीजिए चलाते रहिए ये लीजिए टिकट भाई साहब 10 रुपए कट कट देंगे हां ऐसा करिए आप ₹10 खुल्ले दीजिए ये ले ये लीजिए हां ठीक है ये ये लीजिए टिकट है मेरी गाड़ी छूट रही है अरे ये तो जी शुब शुब शुब अरे भाई साहब अरे अरे आप हमें टिकट दीजिए ना हमारी गाड़ी छूट रही है भाई साहब समझते तो है नहीं बात को क्या कर रहे हैं सबको दे रहा हूं मैं रुकिए जल्दी आइए एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय ₹100 का नोट दिया और मैं जल्दी-जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया राहत मिली अरे यार थोड़ा थोड़ा हिल गया सीट मिल गई कमाल है ऊपर चढ़े चले जा रहे हैं गनीमत है देखो ये थोड़ी आराम से बैठो भाई थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ हां ऐसे डिब्बे में देखता हूं कहां गए भाई साहब कौन से ही अरे हां वही है वही है उनके पास चलता हूं भाई साहब अरे भाई साहब जरा हटिए हटिए हटिए पीछे हटिए उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला यह बहुत गलती हो गई थी जी क्या आपने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा अरे बहुत-बहुत शुक्रिया आपका उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी मैं चकित रह गया कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था मेरे साथ मेरी पत्नी और तीन बच्चे भी थे बस में कुछ खराबी थी रुक-रुक कर चलती थी ड्राइवर साहब क्या हो गया अरे फिर रुक गई गाड़ी यह कलंखा गाड़ी के नाम पे गाड़ी थोड़ी यही है बस ने तो हद कर, कर दी वो आ है गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया रात के कोई 10 बजे होंगे बस में यात्री घबरा गए अरे तो तो कोई घटना शर्म लिहाज कोई है अरे देख नहीं रहे परिवार कंडक्टर साहब कंडक्टर साहब अरे कंडक्टर कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है अब राम जाने कब बस चलेगी बस कमाल हो गया इतनी रात को जंगल में रुने बस रुक के खड़ी कर दी समझ में नहीं आ रहा क्या कर अरे तसल्ली रखिए देख समझ कंडक्टर साहब गए हैं बस में बैठे लोगों ने तरह-तरह की बातें शुरू कर दी किसी ने कहा यहां डकैती होती है अरे दो दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था हां भैया परिवार सहित मैं अकेला ही था बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे पानी का कहीं ठिकाना ना था ऊपर से आदमियों का डर समा गया था कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया अरे मारो मारो इसको अरे क्या करने का तरीका अरे, है अरे छोडूंगा नहीं इसको तो आदमी को सखाना पड़ेगा 32 जुर्माना मुझको इसको सबक सिखा के रहूंगा भाई साहब क्या कर रहे हैं आप लोग ये लड़ाई झगड़े से काम नहीं होगा समस्या का हल नहीं होगा लोगों ने उसे पकड़ लिया वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला इसकी स्कीम बची थी जो मैं तो भाई चालू किया बिल्कुल मुझे अरे हम लोग बाशका कोई उपाय कर रहे हैं बचाइए ये लोग मार डालेंगे आप आप धीरज रखिए सुनिए आप लोग इनको आप इनको हाथ नहीं लगाएंगे देखिए अरे भाई साहब रोज का तमाशा है इनका हैं डर तो मेरे मन में था पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए कहने लगे इसकी बातों में मत आइए यह तो धोखा दे रहा है आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहां भेज दिया है हां छोड़ेंगे नहीं, नहीं सबक सिखाएंगे अरे नहीं नहीं सुनिए देखिए ये ये ये मैं भी बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया डेढ़ 2 घंटे बीत गए मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा मेरे गिड़ गिड़ाने का कोई विशेश असर नहीं पड़ा कि इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंड़क्टर भी बैठा हुआ है कि और देखो तो उसमें तो लगता है शायद हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है हां लग तो वही हाँ, रही है नहीं लग रहा है हां हां हां उसने आते ही कहा सुनिए सुनिए सब लोग अड्डे से नई बस लेकर आया हूं इस बस पर बैठिए वो बस चलाने लायक नहीं है फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया हरबोला पंडित जी जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया वही दूध मिल गया थोड़ा लेता आया लीजिए अरे आपने कष्ट किया बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अरे? यात्रियों में फिर जान आई सब ने उसे धन्यवाद दिया ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता ठगा भी गया हूं धोखा भी खाया है परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने आकारण सहायता की है निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बढ़ाई है कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है महान भारत वर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है बनी रहेगी मेरे मन कि निराश होने की जरूरत नहीं है कि क्या निराश हुआ जाए कि अभियाब सुन रहे थे ये कारिक्रम विशे संयोजन प्रमोत कुमार दूबे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी कलाकार शरद तिवारी अशोक शर्मा और प्रवीण शर्मा तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े ध्वनिंकन अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन